आपकी थकान को ताजगी की खुराक रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुंदर रेडियो मतबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ आज खास आप सभी को मैं कहना चाहूँगा कि हम जो करियर ऑप्शन के बारे में बात करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर आपसे बातचीत करते हैं तो आज हमारे साथ हैं स्टूडियो में कपिल शर्मा जी जो राजस्थान भवानी मंडी से बिलोंग करते हैं और वो पेशे से एक फोटोग्राफर हैं तो आइए आज के इस शो में हम उनके साथ बात करेंगे और फोटोग्राफी के बारे में भी जानकारी उनसे सुनेंगे ही लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी की तरफ से कपिल शर्मा का तय दिल से स्वागत करता हूँ नमस्कार कपिल शर्मा जी हम जानना चाहेंगे आपके बारे में कि आप राजस्थान में भवानी मंडी में क्या करते हैं और अपने बारे में भी थोड़ा सा बताइए हमको पता चले कि आप क्या क्या करते हैं नमस्कार मैं भवानी मंडी राजस्थान में रहने वाला हूं। बाकी हमारी फैमिली प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़ से बिलोंग करती है पापा हमारे पेशेवर फोटोग्राफर रहे हैं उनमें वो फोटोग्राफी के 40 साल का अनुभव है उसके बाद मैं जब से पैदा हुआ हूँ मतलब तब से ही इस लाइन में हूँ मतलब जब नेगेटिव फोटोग्राफी डार्क रूम वगैरह चलते थे तब से लेके अब डिजिटल मीडिया आया है तो मतलब अभी तक मैं उस क्षेत्र में आया हूँ मतलब बचपन से ही मैं फोटोग्राफी में है मैं, है। <laughs> मैं मतलब बीकॉम किया हूँ बाकी मेरा उद्देश्य था कि मैं सी.ए. वगैरह करूँ मतलब एजुकेशन लाइन में जाना चाहता था बाकी मैं क्या अकेला पापा का मतलब सिंगल हो मतलब हमारे कोई ब्रदर वगैरह नहीं इस वजह से मेरे को बैठे अच्छा, इस वजह से मैं बाहर जा नहीं पाया और इसी लाइन में रहा बाकी मुझे जहाँ तक फोटोग्राफी का अनुभव हिसाब से बताया जाए तो इसमें मतलब बहुत कम मार्जिन से आप इसको स्टार्ट कर सकते हो और बहुत कुछ है। अच्छा इसमें आप, मार्जिन मतलब मतलब तो कैमरा मतलब लेंगे तो आपको दस बारह का इन्वेस्टमेंट होगा उससे आप अपना कैरियर चालू कर सकते हैं और उसके बाद आपको कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है धीरे धीरे आप प्रोग्रेस कर सकते हैं दस बारह हजार रुपए लगा के उससे आप इनकम बढ़ा सकते हैं क्योंकि फोटोग्राफी का जो क्षेत्र है वो कला का क्षेत्र है उसमें आपको अनगिनत सकते हो हर क्षेत्र में बिना फोटोग्राफी के आज आप कुछ नहीं है आप देख लीजिए इतना कुछ हो रहा है मतलब बिना फोटोग्राफी के आजकल जीवन के हर क्षेत्र में फोटोग्राफी आपको मिलेगी अच्छा एक बात मैं पूछना चाहूंगा कपिल शर्मा जी पहले जो फोटोग्राफी होती थी उसके बारे में जो ब्लैक एंड व्हाइट नेगेटिव वगैरह करके फिर उसको धुलाई करने के लिए भेजते थे वो पहले वाले फोटोग्राफी के बारे में थोड़ा सा बताइए कैसे होता है वो सर थोड़ा हार्ड प्रोसेस था उसमें क्या है मतलब बिल्कुल एक डार्क रूम रहता था उसमें खाली रेड बल्ब जला हुआ रहता था और हम उसमें टेम्परेचर मेंटेन करता था मतलब 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर फिल्म का डेवलपमेंट होता था बिल्कुल अंधेरा रहता था जब फिल्म धुलती थी तो जब फिर प्रिंट आउट जब हम डेवलप करते थे तो उसमें खाली रेड बल्ब जलना होता था और उसमें 40 से 35 डिग्री से 40 डिग्री टेम्परेचर में हमको पड़ता था और मतलब वो आप बेड के सिटिंग कोई पोजिशन ही खड़े हुए स्टैंड अप पोजिशन में काम करना पड़ता था पहले उसको नेगेटिव को डेवलप किया जाता था उसके बाद उसका धुलाई होता था उसको फिर हाइप जो फिक्सर सा उसमें में फिक्स करके दो मिनट तक सुखाया जाता था उसके बाद फिर लार्जर के ऊपर उसका लगाकर प्रिंट आउट मतलब पूरा प्रोसेस मैनुअल था मतलब उसमें कोई आपको प्रिंट आउट आप जब तक नहीं देख सकते थे जब तक वो आप को डेवलप होके आपके सामने मतलब जस्ट डिजिटल से अपोजित प्रोसेस था अभी डिजिटल में क्या होता है कि हमको प्रिंटआउट हाथों तो दिख जाता कुछ नहीं तो दिखता था पता ही नहीं चलता था और अगर वो उसमें आपकी कुछ मिस्टेक रह गई तो आप उसमें कुछ करेक्शन भी नहीं कर सकते बाकी आजकल तो बहुत फोटोग्राफी ईजी हो गई है डिजिटल आ गया है आप एक जगह दस फोटो ले उसमें सेलेक्ट कर सकते हो बाकी पहले ऐसा कुछ नहीं था और हार्ड प्रोसेस था और कॉस्ट भी बहुत ज्यादा आती थी मतलब फोटो निगेटिव का खर्चा अलग था रील का डेवलपिंग और उसको सीखने में आपको करीबन एक दो साल लगते थे एक्सपीरियंस होना है, बाकी आप आजकल फोटोग्राफी में वैसा सीखने जैसा कुछ बहुत रहा, रहा नहीं।, नहीं है बहुत आपको आपका क्रिएटिव माइंड हो तो आप बहुत अच्छी तरह से और फास्ट तरीके से जल्दी से जल्दी इसको सीख सकते हैं बस वो आपका माइंड की फोटोग्राफी में बाकी एडिटिंग वगैरह कंप्यूटर पे सब कुछ होता है सब ओपन डे प्रोसेस हो गया मतलब आपको डार्क में जाने की कई जरूरत है डार्क वगैरह कुछ सब खत्म हो गया सब आपको लाइट प्रोसेस है इजी में आराम से और फास्ट वर्क होता है सब ऑटोमेटिक मशीनें चलती है खाली आपको माइंड चलाना आपको कुछ नहीं करना बाकी सब मशीनें करेगी आपका दिमाग चलेगा तो आप बहुत आगे जा सकते हैं और पिछका फील्ड इतना है कि लिमिट लेस है आपका जीवन बीत जाएगा ये इसका स्कोप खत्म नहीं होगा मतलब ये कला का क्षेत्र है इसमें आपको कोई लिमिट ही नहीं है आप कहा पहुंच सकते हो मतलब बहुत आपका माइंड होना चाहिए क्रिएटिव माइंड रखेंगे इसमें तकलीफ कहाँ आती है मना कैसे कोई कस्टमर को डील करते वक्त आपका प्रॉब्लम कहाँ आते हैं सर जैसे ये नॉर्मल नेचुरल फोटोग्राफी या पिकनिक स्पॉट वाली फोटोग्राफी में तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती अगर आप स्टूडियो लगा के बैठे हो और आपके जो कंपिटिटर है अगर उनसे आपको कुछ अलग हटके दिखाना है तो प्रॉब्लम वहाँ आती है उनको इसलिए तो आपको पूरा स्टूडियो थोड़ा अच्छा वेल सेटअप करना पड़ेगा तो और वो लेडीज कस्टमर वगैरह आते हैं तो उनके लिए थोड़ी व्यवस्था और आपका जो बिहेव है वो थोड़ा अच्छा और ठीक होना चाहिए मतलब क्योंकि ये प्रपोजल फोटोग्राफी वगैरह में लेडीज का विशेष महत्व है मतलब जेंट्स के अपे आपको लेडीज के ऊपर विशेष मेहनत करनी पड़ती है और वो उनका थोड़ा आपका बिहेव व्यवहार थोड़ा अच्छा रखेंगे ना तो आपको अच्छा प्रोसेस मिलेगा और बाकी टेक्निकल नॉलेज तो आजकल नेट वगैरह सब दूर आपको मिली जाएगा कोई विशेष आपको मेहनत नहीं करनी का कहीं भटकना नहीं है और ईयर में दो बार एक दिल्ली में और एक बम्बई में हमारा सेमिनार लगता है हर ईयर तो आप वहाँ जाओ तो आपको कई वर्ल्ड में जाने इंटरनेशनल सेमिनार होते हैं अच्छा, हाँ, कोई भी अटेंड कर सकता है बाकी आपको उससे बहुत पूरी साल भर की जो नई टेक्नोलॉजी है लेब्स है डिजिटल कैमराज है प्रिंटर्स है सारी जानकारी आपको एक ही छत के नीचे एक दो दिन में आपको सारी जानकारी दे देंगे क्या नया आविष्कार हुए फोटोग्राफी में किस तरह के कैमरा आए किस तरह की लेब्स आई है कोई कम कॉस्ट वाले प्रिंटर्स आए हैं और क्या नया डेवलपमेंट हुआ है सारे फीचर्स और जो भी सॉफ्टवेयर आते हैं एडिटिंग वगैरह के सब वहाँ आपको उपलब्ध रहते हैं आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं मतलब आप खाली साल में एक बार दिल्ली और एक साल छोड़ के एक साल लगता है अच्छा। मतलब एक बार बम्बई एक बार दिल्ली तो आप वहां जाएंगे तो आपको कहीं जाने की नॉलेज लेने की आवश्यकता नहीं पहले से फिर कैसे मालूम पड़ेगा वो तो आपको सब जगह न्यूज आता है फोटोग्राफी का इंटरनेट पे न्यूज आती है है। और अच्छा। सबका आपको वो जनवरी लास्ट में लगता है से जनवरी से लेके दो फरवरी तक अच्छा चार दिन का रहता चार है चार दिन का ही रहता है, है। वो हम फिक्स है उसका डेट और वो डेट आपको न्यूज पेपर नेट वगैरह कहीं भी फोटोग्राफी फोटोफेयर के नाम से लगता है तो वो आपको इजीली मिल जाएगा नहीं। नहीं। अच्छा मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा जब आप फोटोग्राफी बना पिताजी के साथ जब आप काम करते थे उस समय कैसे आपको लगता था और क्या सोचते थे आप आगे चल के मैं ये काम करूंगा कि और कह कहाँ और कोई नौकरी किसी और क्षेत्र में करूंगा ऐसे आप सोचते थे क्या हाँ मैं जब मैंने ट्वेल्थ किया तो मेरा अच्छा परसेंटेज बना 63 के आसपास तो मेरे को लगा कि ये मुझे उधर थोड़ा सीए वगैरह में जाना चाहिए मेरी इच्छा भी थी कि मैं उधर जाऊं बाकी मैं सिंगल होने की वजह से पापा ने भी नहीं जाने दिया बाकी उससे मेरे को जब मैं यहाँ इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि वो सी वगैरह कुछ नहीं है फोटोग्राफी ज्यादा बढ़िया है मतलब आपको लगन कैसे लगा फोटोग्राफी में जबकि आपको सोच था कि कुछ एजुकेशनल फील्ड में आपको जॉब करना है लेकिन फिर प्रीता 2000 में के नहीं। नहीं। नहीं। जब, थोड़ा तो फिर मैंने आउटडोर और इनडोर दोनों फोटोग्राफी पे विशेष ध्यान देना चालू किया तब जाके मुझे ऐसा अनुभव हुआ की जो मेरे साथ जो क्लास फेलो थे वो उस फील्ड में गए तो उनको अठारह दस दस साल हो गए सी ए क्लियर नहीं हुआ और जिनका उनको भी दो पाँच लाख से ज्यादा का पैकेज नहीं मिलता है और वो फैमिली से दूर है बहुत कोई बॉम्बे पुणे है तो वहाँ की बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव सिटीज है तो उनको इतना इनकम नहीं बचता है जितना सेविंग्स नहीं हो पाता है जितना मैंने जो 10 सालों में किया है वो दुण उसके मुकाबले कर पाए तो फोटोग्राफी में क्या इनकम सोर्स बहुत अच्छे है बस आपको थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है आप अगर अपना फील्ड बना लेते हैं गुडविल अच्छी बना लेते आपको बहुत आगे तक जाने की संभावना है इसमें तो इसीलिए कपिल शर्मा जी यहाँ पर लेते छोटा सा ब्रेक और बहुत सारी बातें आपसे होगी फोटोग्राफी के में और भी हम जानेंगे लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबा 90.4 एफएम सुनते रहो मस्कराते रहो और हम बात कर रहे हैं खास कपिल शर्मा से फोटोग्राफी के बारे में सुनते रहो मस्कराते रहो तीर सारी सृष्टि पर जिसकी छाया है क्यों जगती हो राम राम तुम क्यों लेती हो राम नाम तुम राम राम का रटन जो ये तुमने है लगाया सीता सीता तुमने राम में ऐसा क्या गुण पाया गिन पाएगा उनके गुन को ये क्या इतने शब्द ही है शिखर पे कौन भला मेरे राम जी जहाँ जग में सबसे उत्तम है मर्यादा पुरुषोत्तम है सबसे शक्तिशाली है फिर भी रक्त संयम पर उनके संयम के पानी को है सीमा रावण सम है मांगे श्या पाप की लंका आई राजम प्रणाम प्रणाम संग्रे लक्ष्मण जैसा भारी पल पल है भारी बी पिता घर है राम में साहस तो क्यों नहीं आए अभी तक वो तुम्हारी रक्षा को जिनका वर्णन करने में थकती नहीं हो तुम यहाँ ये बताओ वो तुम्हारे राम हैं इस बल कहाँ ही तो करुणा में है शांति में राम है राम ही है एकता में प्रगति में राम है राम बस भक्तों नहीं शत्रुओं की भी चिंतन में है देख तज के पाप रावण राम तेरे मन में है राम तेरे मन में है राम मेरे मन में है राम तेरे मन में है राम मेरे मन में है राम तो घर घर में है राम हर आंगन में है मन से रावण जो निकाले राम उसके मन में है मन से रावण जो निकाले राम उसके मन में है <स्थाँगा> कान को ताजगी की खुराक रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हम बात कर रहे हैं कपिल शर्मा जी से जो अच्छे में बहुत ही अच्छे फोटोग्राफर हैं और फोटोग्राफी के क्षेत्र में बहुत लंबा अनुभव है वैसे उनके पिताजी 40 साल से इस फील्ड में जुड़े हुए हैं और ये कपिल शर्मा भी बचपन से ही उनके साथ है और बचपन से ही इनको फोटोग्राफी के क्या होती है कैसे करते हैं इसका पूरा नॉलेज था लेकिन इन्होंने फिर भी अपना कारोबार पिताजी को हेल्प करते हुए पढ़ाई भी इन्होंने बी तक की और उसके बाद उन्होंने सोचा की मैं कुछ करियर अपने कॉमर्स वगैरह में करूँ फिर सी ए बनने की कोशिश की लेकिन पिताजी के कहने अनुसार फिर उन्होंने सोचा कि नहीं पिताजी को हेल्प भी हो जाएगा और प्लस ये जो पिताजी का बिजनेस है वो मैं आगे बढ़ा सकता हूँ और मैं इकलौता बच्चा हूं तो मेरे लिए इतना काफी जो पिताजी का प्रोफेशन ही आगे बढ़ा सके तो बाद में इनको दो हजार में जब इनकी शादी हो गया उसके बाद इन्होंने थोड़ी सी मेहनत की इनडोर और आउटडोर फोटोग्राफी में तो उनको अच्छा भी लगा और इनकम भी सोर्स बढ़ गया इनका तो इससे इनका जो है इसी करियर में इनका दिल लगा रहा और काफी अच्छा मेहनत करते हुए ये अपना बिजनेस फोटोग्राफी कर रहे हैं तो चलिए यहाँ पर हम कपिल शर्मा से ये जानना चाहेंगे कि नई नई चीजें में आजकल जो फोटोग्राफी है उसको डेवलप करने में क्या क्या तरीके हैं और सहज तरीका क्या हो सकता है जिसमें आप बहुत जल्दी फोटो को प्रिंट करके कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा सर्विस दे सकें आप ऐसा है कि फोटोग्राफी में सर दो ऑप्शन है से, मतलब एक तो अर्जेंट फोटोग्राफी मतलब क्योंकि अर्जेंट जो पासपोर्ट वगैरह है ये इस टाइप की फोटोग्राफी जो पिकनिक स्पॉट पर होती है वहाँ क्विक मतलब आपको वहाँ लेट नहीं मतलब वन मिनट फोटोग्राफी चलती है उसमें तो आपको कोई विशेष कला की जरूरत नहीं पड़ती वहाँ तो आपको डायरेक्ट प्रिंट आउट देना है जैसा आप खींचना है वैसा आपको सेम देना है उसमें मार्जिन भी अच्छा मिलता है और आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं लेकिन जो शादी वगैरह है या मेरिज के फंक्शन है या और कोई आपको आउटडोर या थोड़े जो भी फंक्शन होते हैं राजनीतिक फंक्शन या कोई आउटडोर्स में जो भी इवेंट्स वगैरह अगर आपको, करना तो उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करने की जरूरत तो है शादी की अच्छी से डेवलप करके दी तो आहे. इसके लिए बहुत सारे शिविर और कोर्सेज भी है आप बम्बई वगैरह जा सकते हैं वहाँ आपको सात दिन का कोर्स में आपको बिल्कुल नई तरह की जो भी वन ईयर में जो भी डेवलपमेंट हुआ है जो भी सॉफ्टवेयर आए हैं बिल्कुल आपको पार्ट वगैरह ये बैकग्राउंड सीडीज वगैरह सब अवेलेबल रहता है तो आप हर साल अपग्रेड रहना पड़ता है मतलब आपको, हैं, तब, जाके आप, जो आती मतलब आपको है, तब जाके आप मतलब आपको कॉम्पिटिटर से कुछ हटके देना पड़ेगा तब जाके आप मार्केट में बने रहोगे और उसमें ही आपको थोड़ा कुछ मतलब मार्केट से एक्स्ट्रा रेट उसी बलबूते पे ले सकते हो जब आप एक्स्ट्रा काम दोगे मतलब आप जैसे पिकनिक स्पॉट वगैरह तो कॉम्पिटिशन वहाँ है डायरेक्ट आपको वो देना है तो वहाँ ज्यादा अर्निंग नहीं कर सकते बाकी ये जो आपका आउटडोर फील्ड है उसमें आप बहुत आगे जा सकते हैं आपकी कार्य क्षमता के ऊपर है आपका अनुभव होता जैसे-जैसे आपको होता जाएगा आप एक और बात मुझे बताइए की जैसे दसवीं या बारहवीं मेरा पूरा हो गया है। जो मैं यूथ हूँ फोटोग्राफी में करियर करना है।, है।, है तो इसके लिए कोई कोर्सेस वगैरह होते हैं जहाँ से मैं करूँ और ये सात दिन का जो आप बॉम्बे वगैरह जाएंगे तो सात दिन का कोर्स होता है आपने बताया तो इसमें कितना फीस वगैरह लगता है क्या है या फिर स्कूल या फोटोग्राफी क्षेत्र में जो जैसे कंप्यूटराइज क्षेत्र में आपन जाएंगे तो उसमें कितने दिन का कोर्सेज होता है और एकदम अच्छा से प्रोफेशनल बनना है तो कितने समय का कोर्स ठीक रहता है वो अगर आपको कोर्सेज जो है वो वन वीक से लेके टू मंथ मतलब दो महीने तक के हैं पूरे बाकी वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है उनकी फीस बहुत हाई है तो आप वो सात दिन वाला कोर्स करेंगे तो उसका करीबन फोर्टी थाउजेंड फीस लगता है अच्छा हाँ तो वो कोर्सेज तो बहुत एक्सपेंसिव है लेकिन आप अगर उससे आपको बेनिफिट मिलता है तो पहले छोटा कोर्स आप करिए सात दिन वाला उसके बाद आपको जो नॉलेज मिले उसको आप फील्ड में लगाइए उसके बाद जब नेक्स्ट बार आप जब वापस जाना हो तो उस टाइम उससे थोड़ा हैवी कोर्स करिए तो उसका आपको क्या बेनिफिट ज्यादा मिलेगा आप एकदम हेवी कोर्स मत करिए थोड़ा स्टेप बाय स्टेप जो सात दिन वाला उससे शुरुआत करिए उसके बाद आप आगे बढ़ते जाइए क्योंकि ये फोटोग्राफी में क्या है कि आप जो भी देख रहे हैं सोच रहे है वो ऐसा उससे बहुत आगे है मतलब अलग है मतलब आपकी लाइफ में जो आप अनुभव करते है ना वो कुछ भी नहीं है अपन इसमें ऐसा जो अपन सीख रहे अनुभव कर रहे वो तो आपने को वो अग्नि वाला कोर्स करते तो ऐसा लगता अब ये तक आपने कुछ नहीं किया ये तो सब बेकार था अभी और आगे तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है और बहुत ज्यादा लोएस्ट से लेके हाईएस्ट तक कोई लिमिट नहीं है मतलब मतलब आपको पूरी तरह से मार्जिनेबल मार्ज... ये कोर्स है ना आप फ्री में भी सीख सकते हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। हो और पैसा देना हो तो ज्यादा ऐसी ज्यादा पैसा डाल के बड़े ऐसा नहीं की वो पैसे आपके वेस्ट जाए उसमें क्योंकि, लगा क्योंकि उतना पैसा आप देते हैं, हैं तो उतना ज़्यादा सीख भी जाएंगे दो प्रोसेस होता है तो ऑफलाइन होता है एक ऑनलाइन होता है ऑनलाइन वाला अगर आप प्रोसेस अपनाते हो तो जितने घंटे आपने लिए उतने घंटे में हाथों हाथ जैसे तीन घंटे का मेरी है तो तीन घंटे में एडिटिंग हो जाता है क्योंकि आजकल ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर आ गए जिसमे साउंड और इफेक्ट और सब तीनों अलग-अलग ऑनलाइन अलग जब आप करते का योगदान अच्छा अच्छा। अपग्रेड मिल जाता साल भर का वो आपके लोड हो जाते सिस्टम पे और उसमें जो आप अपडेट सॉफ्टवेयर लगाए हुए हैं वो जो आपने कैमरा एक तरफ लगा रहता है उससे प्ले होता रहता है और आप साउंड प्लस वीडियो प्लस तीनों एक साथ एडिट होके डीवीडी में लोड हो जाता है वो ऑनलाइन अच्छा। में डायरेक्ट प्रोसेस है जो तीन घंटे अच्छा। का तीन घंटे में आपको तुरंत मिल जाए फास्ट कहा अच्छा बाकी अच्छा। वो ऑफलाइन वाला प्रोसेस उसमें पहले कैप्चर करना पड़ता है कंप्यूटर के अंदर फिर उसके बाद उसमें साउंड लगता है और फिर उसके बाद उसमें एडिटिंग मतलब उसमें तीन गुना ज्यादा टाइम लगता है ऑफलाइन में अगर लेकिन वो क्वालिटी उसकी थोड़ी सुपर बेस्ट रहती है बाकी अगर आप उस मिक्सिंग के शेर को भी अपनाना चाहे फोटोग्राफी के बाद तो आप मिक्सिंग का भी काम कर सकते हैं उससे जुड़े हुए आपके फोटोग्राफी से फोटो काफी बिजनेस है नेट ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरने का इंटरनेट साइबर कैफे ये सब आप एक साथ मेंटेन कर सकते हो मतलब ये एक शॉप आप इसी लगा सकते हो पासपोर्ट फोटो भी खींचो क्राफी भी, भी करो ऑनलाइन सेंटर भी चलाओ मतलब एक एक चीज आप यूज आपको नॉलेज मिलता जाएगा वैसे वैसे फिर आप वर्कर रख के उनको फील्ड में भेज सकते हो सही बात इसको है इसको बहुत बड़ा है मतलब बहुत क्षेत्र विस्तृत है <laughs> बस वही है कि आपको मेहनत और लगन इसमें बहुत जरूरी है बस आपको माइंड क्रिएटिव होना चाहिए आपका वह तो फिर तो आप <laughs> कुछ भी कर सकता <laughs> तो कपिल शर्मा जी आपसे बात करके काफी अच्छा लगा और मैं चाहूंगा कि फोटोग्राफी के क्षेत्र में काम करते हुए आपको सबसे ज्यादा खुशी का अनुभव कब हुआ है वो पल हम सुनना चाहेंगे आपसे सर वैसे तो खुशी <laughs> के तो बहुत सारे पल है बाकी उसमें मेरा जो सबसे मुख्य पल रहा है और जो मैंने सबसे विशेष शादी के बारे में बताना चाहूँ मेरी मैंने सबसे पार्टी की अटेंड वो लंदन के जीके नून सर हैं लॉर्ड जीके नून है आहा, आहा। उनकी भतीजी की शादी हमारे भवानी मंडी के पास सुनेल लगता है कस्बा उसमें थी तो वो सबसे रॉयल शादी मैंने आज तक की लाइफ की खींची है एक्सपोज की गई है मेरे द्वारा उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा मतलब एक्सपेंसिव शादी थी मेरा लाइफ में आज तक ऐसा शादी मैंने नहीं देखा वो वो लॉर्ड जी नून तो बहुत एम uh, बी ही है मतलब लंदन में मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर है सर अच्छा, जी के नु हाँ, हाँ, बहुत बड़ा उनका फील्ड है वो बिठा ने बहुत पार्टी बहुत पड़ी है मतलब हाँ, हाँ. तो उनका भतीजी का शादी मेरे द्वारा एक्सपोज किया गया था वो बहुत मेरा जीवन का सबसे किस तरह का उसने तैयारी थी क्या क्या नया चीज था उसमें सर उनका जो ड्रेसअप वगैरह था ड्रेसअप से लेके छोटी से छोटी सी लेके बड़ी तक मतलब पूरा रॉयल शादी था उसमें जो उनका ड्रेसअप डेढ़ लाख दो लाख रूपये ड्रेसअप पहना हुआ था और उनकी जो गाड़िया वगैरह थी बिल्कुल रॉयल एकदम पहली बार हमने देखी इस टाइप की गाड़िया बहुत एक्सपेंसिव शादी फोटोग्राफी आप ही कर रहे थे उसका हाँ अच्छा अच्छा वीडियो शूट भी आपने किया नहीं वीडियो शूट अच्छा सिर्फ आप फोटोग्राफी कर रहे हो वीडियो कोई और कर अच्छा तो ये आपका जो है खुशी का पल कहेंगे जो बहुत ही अच्छा जो यादगार पल रहा आपके इस फोटोग्राफी क्षेत्र में वैसे फोटोग्राफी करने वालों को एक बहुत अच्छा चांस मिल जाता है कि बहुत सारे इवेंट होते हैं शादी एक बहुत बड़ा हाँ, इवेंट है हर एक व्यक्ति चाहता है कि शादी एक यादगार बने तो इसलिए वो बहुत कुछ करते हैं वो लोग तो उसमें फोटोग्राफर को वो सहज ही देखने को मिल जाता है दूसरा इवेंट होते हैं कहीं ऐसे जो कल्चरल इवेंट हो या फिर कोई फंक्शन हो तो सारे फंक्शन में जो है फोटोग्राफर को तो अवश्य बुलाते ही तो एक मना अपना फोटोग्राफी क्षेत्र एक तरह का फन भी है <laughs> मौजों का भी है आम पब्लिक के एंट्री कर सकता है और फोटो ले सकता है।, है तो एक बहुत ही अच्छा करियर है इसको छोटा ना समझे इसको बड़ा समझे और इसमें मेहनत और लगन सब जगह है एक्चुअली में कोई भी क्षेत्र में आप जाते हैं तो कपिल शर्मा भी बहुत सारे मेहनत किए हैं और उसके बाद उन्होंने ये एक्सपीरियंस उनके पास आया की ये क्षेत्र भी अच्छा है और इसमें मैं दूसरों से अच्छा कमा सकता हूँ तो जो भी हमारे युवा साथी हमें सुन रहे हैं और मुझे लगता है कि फोटोग्राफी के बारे में काफी प्रैक्टिकल नॉलेज आपको आज के शो में मिला क्योंकि कपिल शर्मा जो है प्रैक्टिकल नॉलेज हम सभी के साथ शेयर किया और उनके अनुभव भी हमारे साथ उन्होंने किया। तो मैं सभी की तरफ से और मेरी तरफ से कपिल शर्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और जाते जाते मैं चाहूंगा की कपिल शर्मा के जरिए हम एक संदेश सुनना चाहेंगे सभी के लिए संदेश तो क्या था सर में बाकी बताना चाहूंगा की यह ओम शांति में मेरा पहली बार आना हुआ है मधुबन में और का वातावरण जो मैंने महसूस किया है और यहाँ के प्रोग्राम क्लासेस जो मैंने अटेंड की है वो मेरे लाइफ की सबसे बढ़िया जो चार दिन में मतलब जो मेरे तीस वर्ष निकले हो ऐसे चार दिन में मैंने कभी नहीं अनुभव किया जितना का इतनी स्वच्छता है बिल्कुल गार्डन वगैरह है यहाँ का वातावरण है यहाँ की वगैरह का जितना सहयोग है और यहाँ के भाई बहन सिस्टर्स वगैरा है इतना आपको कॉपरेट करते है हर बात आप को आप कोई गुस्सा वगैरा कोई नई तनाव मुक्त जीवन है और परमात्मा क्या है आप यहीं आके जान सकते हैं कि शिव या जो भी आप मानते करते हो मतलब ईश्वर की जो असली परिभाषा क्या है और ईश्वर क्या है आप उसको यहीं आके महसूस कर सकते हो और ऐसा कोई आपको भारत में मैंने स्थान नहीं देखा जाए के परमात्मा की इस तरह से व्याख्या की गई हो अच्छे तरीके से बताया गया हो कि ईश्वर क्या है और आपको उससे कैसे उनसे आप बात कर सकते हो या उनको कैसे आप दिल में बस बस बिठा सक, बसा सकते हो ये बहुत यहाँ का विशेष वातावरण मैंने पहली बार तीस वर्षो में पहली बार आया और पहली बार महसूस किया ऐसा लाइफ में कभी महसूस नहीं किया बहुत बहुत धन्यवाद कपिल शर्मा जी आपके साथ बात करके काफी अच्छा लगा और हमारे अच्छा इंटरेस्ट हो ऐसा नहीं हो कि कुछ, कुछ और, और जबरदस्ती आप फोटोग्राफी में घुस जाए क्यूँकी हर एक का अपना इंटरेस्ट होता है इंटरेस्ट लेवल में क्या होता है की आपका इंटरेस्ट होने से आप ग्राउंड टू द अर्थ काम कर सकेंगे अगर ऐसा नहीं है और आपका कहीं और दिल है तो जरूर उसी के साथ आप अपना करियर बनाइए उसके बारे में भी हम आगे बताएंगे और भी बहुत सारे ऐसे करियर हैं जिसके बारे में हम बात करते रहेंगे इस शो के दौरान और आपको ये शो हमारा किस तरह से लगा इसके लिए आप हमारा फोन नंबर पर एसएमएस कर सकते हैं हमारा नंबर है चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर आप अपना नाम और आज का ये कार्यक्रम आपको कैसे लगा इसके बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं आपके एस हमें उमंग और उत्साह बढ़ाएगा हमारा और हम इस तरह नए नए कार्यक्रम आपको सुनाते रहेंगे आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी धायक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो नस नस कुछ करिए मेरी खोद कुछ करिए कुछ करिए कुछ करिए कुछ करिए तो चल सिद फे या मरिए मरिएय कोई तो चल सिद फड़िए तुम या मरिए चक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 है है तो हो जिद जी तोनायू है कोई तो चल सिंध पड़िए तुम बेटरिए जा मरिए हर कोई तो चल सिंध पड़िए तुम बेटरिए जा मरिए